बढ़िया आगे बढ़े चरण भैया नमस्ते तो विश्वास हो गया सम्मान हो गया ठीक बात है अभी देखिए बचपन से हर बालक सम्मान की यात्रा पे है विश्वास की यात्रा है और वो शुरू ही नहीं हो पाई हम अपने में भरोसा से कैसे जी ले अपने में भरोसे के लिए व्यवस्था का होना व्यवस्था में जागृति का होना समझ का होना है ना आवश्यक है और विश्वासपूर्वक जीने का जब डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका नाम व्यवस्था होता है एक तो व्यवस्था है प्रकृति में अस्तित्व में और एक हम लोग आपस में जो विश्वासपूर्वक जीते हैं और हर हमारे कार्य व्यवहार में किस प्रकार से विश्वास प्रमाणित हो उसका नाम है परिवार मूलक व्यवस्था अभी हम अव्यवस्था में जी रहे हैं अव्यवस्था में अव्यवस्था में क्योंकि वहां पर विश्वास नहीं है और जब भी विश्वास करा तो धोखा हुआ क्योंकि विश्वास कम समझे ही नहीं कि विश्वास क्या चीज है ठीक है ये बात कोई प्रश्न है सम्मान और विश्वास को लेकर अभी तक हम क्या करते आए सम्मान को दूसरों से पाने के लिए सम्मान ना पाने की चीज है और नहीं देने की चीज सम्मानपूर्वक जीना है सम्मानपूर्वक क्या है सम्मान एक वैल्यू है जिसके तहत हमको जीना है अब तक हम लोग वैल्यूज की बातें करते रहे लेकिन वैल्यू समझे क्या जब तक हम वैल्यू समझे नहीं है वैल्यूज की हमको अपेक्षा है अभाव है अभी वर्तमान में क्या है फीलिंग के नाम पे क्या है अभी अभी फीलिंग के नाम पे क्या है इनसिक्योरिटीज है अभाव है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यदि ये समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि मानव जाति कितनी अभी खाली जी रही है अब तक जितना भी हम भाव की बात करते हैं वो योग्यतान है या अभाव है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता तुम्हारे बिना हमको अच्छा लगता नहीं है ये योग्यता है ये भाव है या ये अभाव है ये बात समझ में आ रही है जैसे जितना भी हम फीलिंग की बात करते हैं इमोशनल जो भी हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं वो सब डिपेंडेंसी है वो किसी पर हमारी निर्भरता है वो हमारी योग्यता नहीं हुई है तो दूसरों से उन भावों की हम अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि तो मानव जाति अभी तक भाव संपन्न नहीं हो पाई है मानव जाति अब तक भाव संपन्न नहीं है कोई इमोशन नहीं है हमारे अंदर इमोशनली वीक हैं कमजोर हैं अयोग्य हैं इमोशन सीख कर रहे हैं लोगों से तो मानव में जब तक विचार की पूर्णता नहीं होती है जब तक भाव संपन्नता आती नहीं है तब तक भाव कहीं से हम पाना चाहते हैं उस भाव पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ऐसा है या नहीं बात ठीक समझ में आ रही है तो भाव के नाम पर अभाव है संबंध में शिकायत है और संबंध में शिकायत क्यों है? क्योंकि भाव नहीं है आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे को सम्मान करो आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे पे विश्वास करो आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे को स्नेह करो इसी का नाम शिकायतें हैं मैं अपने में सम्मान और विश्वास और स्नेह इत्यादि सारे मूल्यों के साथ जीने की योग्यता नहीं आई तो फीलिंग्स अंग्रेज़ी में वर्ड है एक्चुअली वो अभाव है खालीपन है हम अपने खालीपन को ले चलते हैं थोड़े दिन तक तो आशा रहती है कि खालीपन भर जाएगा उम्र बढ़ती चली जाती है घर भरता चला जाता है लेकिन ये भीतर का खालीपन भरने की जगह में नहीं आता है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है तो ये समझ में आ जाए कि इमोशनली अभी हम सब कमज़ोर हैं वीक हैं का मतलब ये है कि अभाव है अभाव का मतलब है कि हमको खुद को सम्मानपूर्वक जीना हो है वो कैसे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरों से सम्मान की चाहत लेके हम घूम रहे हैं और दूसरों दूसरों के पास भी कोई स्टैंडर्ड नहीं कि आपका सम्मान किस स्तर पे करें तो इस प्रकार से सम्मान विश्वास और ये जो बातें हैं ये हवा में रह गई कहानी किताबों में रह गई इसके अलावा कहीं पर जीने में नहीं आई आई हैं या नहीं आई आज जो भी हमारा एजुकेशन वो विश्वास की बात करता है क्या संविधान बात करता है क्या कोई बात नहीं करते हम बल्कि पूरा अविश्वास से शुरू करते हैं हर आदमी दूसरे आदमी पे कितना अविश्वास रखता है और बिना समझे जब विश्वास करने गया तो धोखे खाता हैं तो विश्वास वो चीज है जिसपे हम अभी तक दूर ही है तो इमोशनली जिस जो लोग ज्यादा इमोशनली है ज्यादा खतरनाक है या नहीं कोई बोलता था साहब वो तो बहुत इमोशनल आदमी है बोलता और भैया करेला नीम चढ़ा क्योंकि इमोशनल होने का मतलब इमोशनल डिपेंडेंट होना दूसरों से अपने भाव की पूर्ति कितना भी कर लो वो होती नहीं है तो स्वयं का अधूरापन स्वयं का खालीपन है ना किसी भी दूसरी चीज़ से भरा नहीं जा सकता दूसरे आदमी से भी नहीं भरा जा सकता हम आपके लिए क्या कर दें जिसमें कि आपको निरंतर अपने में तृप्ति होती रहे सम्मान लगे कुछ भी नहीं कर सकते कितनी बार आपको ऐसा ऐसा करें तब भी नहीं होने वाला है आप हमारे लिए क्या कर दो तो मानव में ये जो एक उम्र बढ़ने के बाद ये जो सम्मान विश्वास स्नेह की यात्रा पूरी होना चाहिए अभी इससे हम काफी दूर हैं ये बात समझ में आ रही है तो अभी हम भावपूर्वक जी रहे हैं या अभावपूर्वक जी रहे हैं और ये अभाव जो है मन में जो अभाव है संबंध में जो अभाव है ये अभाव की पूर्ति किसी भी सामान से की जा सकती है की जा सकती है नहीं की जा सकती है? किसी भी तरीके से क्योंकि ये जितना अभाव है ये जो भाव है जो चाहिए हमको ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं विश्वास सम्मान किसी सामान में रहता है है ना ये सब चैतन्य वस्तुए हैं और जितना सामान है वो सब क्या है वो जड़ वस्तुएं हैं तो जड़ से जड़ की पूर्ति हो सकती है जड़ जो है ये शरीर भी जड़ है तो जड़ से जड़ की पूर्ति हो सकती होगी लेकिन चैतन्य ही चैतन्य की पूर्ति कर सकता है जड़ से चैतन्य की पूर्ति नहीं हो सकती ये बात समझ में आई चैतन्य को क्या चाहिए मैं चैतन्य इकाई हूँ हमको क्या चाहिए हमारे को चाहिए भाव समझ है ना विश्वास सम्मान स्नेह है ना हम ऐसे जीना चाहते हैं उसकी पूर्ति किसी भी नाम पद से होती है या नहीं होती है हो ही नहीं सकती है कितने बड़ा पद आपको दे दें आप, सारे लोग आपको सम्मान करें लेकिन आप यदि अपने में सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले कितना भी कर ले उससे आपकी तृप्ति होने वाली नहीं है ये बात ठीक समझ में आई तो आपको ये समझ में आ सकता है कि ये जो बड़े पद वाले हैं हम सोचते हैं कि ये बड़े खुश होंगे ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े इनके लोग लाइक्स हैं और इनके लाखों करोड़ों है ना इनके वो जो भी चल रहे हैं क्या बोलते हैं लोग ठहंगा दिखा रहे हैं उनको लाइक्स फॉलोअर्स तो ज़्यादा लोगों ज़्यादा सम्मान ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है हमारे को लगता है कि शायद इनको सम्मान हो रहा होगा शाहरुख खान निकल रहा होगा तो लोग आ कर रहे तो लग रहा है कि उसको बहुत मजा आ रहा होगा थोड़ी देर बाद वो हेटेगा उसके लिए क्योंकि हर आदमी अपने सम्मान को पाना चाहता है सामान पर जीना चाहता है बाहर से सम्मान की सप्लाई होती नहीं वो फिर वो भीड़ हो जाती है वो भीड़ अगर आती है तो भी दिक्कत है और नहीं आती तो वहाँ दिक्कत ऐसा होता है या नहीं होता है जितने मंत्री देखो आपके यहाँ बुरे हाल हैं के इनको पूरे समय भीड़ चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए और यदि भीड़ आ जाए तो ये परेशान भाग जाते हैं तुरंत किसी भी भीड़ का कार्यक्रम हो ये बुलाएंगे भीड़ को और वहाँ पे पंद्रह मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि भागने पड़ेगा नहीं तो लोग पीछे लग जाएंगे हमारा ये करा दो हमारा वो करा दो है ना और यदि कोई भीड़ ना आए तो भी समझ तो ये हमको समझ में आ जाए कि सेलिब्रिटी हो जाना बराबर सम्मान पुरुष जीना नहीं है कितना संख्या पर आपका सम्मान होता है आप बता सकते हो कोई है ही नहीं चाहे है ना वो चाहे वो सामान की संख्या हो चाहे अंगूठे की संख्या हो उससे पता नहीं चलता है फिर अगर अंगूठों को बढ़ाना है तो उसके अलग मैनेजमेंट है आजकल तो आप देखते हो कितना फ्रॉड वो निकल के आ ही रहा है कि लोग किस प्रकार से अपना लाइक like, डिसलाइक बढ़ा बढ़ाते रहते हैं है ना तो ये भी समझ में आ जाए कि यदि सामान इस प्रकार से पाया जाता पैसे से खरीद के ला सकते तो ले आते अपन वो भी नहीं है है ना आचरण पूर्वक सम्मान है यदि मेरे में एक ऐसा हमने देखा है कि जो पद में है तो ये मेरे से अपेक्षा रखता है कि मेरा ये सम्मान करे और मैं करती भी हूँ क्योंकि ये पद में है और एक पैसा वाला है वो भी वही है वो उसका भी मैं सम्मान दूसरे करती से सम्मान की अपेक्षा रहती है वो अपना खुद कर लेना इतना पैसा वाला हो गया पद वाला तो खुद ही कर ले लेकिन उसको तो है ये कि मैं पैसे वाले हूँ अरे कहा हो पा रहा है दूसरों से चाह रहा है कि खुद ही कर ले रहा है लेकिन बात ये है कि जो एक बगैर पैसे वाला गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसका सम्मान बिल्कुल नहीं होना ये कैसी पैसे वाले का होता है दुनिया में वो अपने आप में तो सोचता है कि मैं पैसे वाला हूँ मेरा सम्मान मतलब लोग करें लेकिन मैं ना करूँ किसी का तो लोगों से सोच रहा है ना वो भी अभी भी उसकी तो सोच है मेरी तो नहीं है क्योंकि हम सम्मान मतलब मैं तो सब एक जैसे हैं तो सबका तो सम्मान बराबर है पैसे से तो नहीं होता है ना तो पद से होता है लेकिन आज के डेट में यही सब हो रहा ठीक हो रहा है गलत ये तो सब भ्रम है गलत है ये मैं आपसे सहमत हूँ लाइक्स थैंक यू इसमें क्या नया हुआ ये तो मैं भी कह रहा था आपने कह दिया तो यही कह रहे हैं कि पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है विश्वास पाया जा सकता है ठीक तो ये जो अवधारणा ये जो मान्यता हमारे में बनी हुई है कि जो जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी है बड़ा पद वाला है राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है ये बहुत सम्मानित महसूस करते होंगे ये भ्रम अपने में से दूर होने की बात है है ना तो हमारे इधर देखने का तरीका बदलना चाहिए पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं छठा दिन है आज हम अपना देखने का तरीके को परिमार्जित कर रहे हैं ठीक ठीक तरीके से देखना शुरू करें ठीक होगी बात एक और मूल्य लेते हैं वैसे पूरे तीस मूल्य हैं पूरे तीस दिन का सिलेबस है तो अभी जितना हो सकते हैं उतना करते हैं फिर आगे के लिए और समय निकालेंगे एक और मूल्य है स्नेह शॉर्टकट में कुछ कुछ बता दूंगा सारे ही तीन को थोड़ा विस्तार से बता रहा बाकी आप अपने त... आ... बाकी को सूचना के रूप में रखेंगे क्योंकि और भी कुछ बेसिक में इंफॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने का मन है एक और एक और मूल्य है जिसको हम कह रहे हैं स्नेह स्नेह कोई बता सकता है स्नेह क्या चीज है स्नेह बराबर प्यार लगाओ ये अर्थ है या सिनेम से पर्यायवाची स्नेह क्या है प्यार किसी को प्यार करना क्या करना प्यार में करना क्या हाँ? क्या करना पाया? प्यार में टॉफी देना पप्पी देना क्या करना क्या है प्यार क्या है स्नेह क्या है हम्म क्या करें ममता और स्नेह सब एक ही चीज है बिना अपेक्षा के बहुत दिन बाद आया दीदी बिना अपेक्षा कुछ होता है कभी तो होता है। कोई अपेक्षा नहीं होती अच्छा हो। बच्चों से कोई अपेक्षा छोटे में भी नहीं होती है छोटे तो तो बच्चे होते हैं तो वो स्वस्थ रहें आपकी अपेक्षा रहती कि नहीं रहती अब खा ले तो सो जाए अपेक्षा रहती की नहीं रहती आप बोलो चिक्की चिक्की चिक्की तो मुस्कुरा दें आपकी अपेक्षा रहती की रहती है बिना अपेक्षा क्या काम होता है बर्थडे उसका रहता है देखो बर्थडे उसका रहता है आपको लगता है आप उसको कपड़े बना रहे हो आपको आप आप अपने अपने मन को अपने अपने लिए कपड़े बनाते हो उसको सारी माएँ क्या करती गर्मी में मौसम बर्थडे उसका और उठ पटांग कड़क पड़क कपड़ा लाके के माँ उसको पहनाती है और होता रहता दिन भर तो आप उसको कपड़े बना रहे हो या अपने आप को बना रहे हो तो हम बच्चे के लिए कुछ नहीं करते हैं हम जो कुछ करते हैं हमारे लिए करते हैं ये अभी तक समझ में आया कि नहीं आया कोई भी आदमी बच्चे के लिए कुछ नहीं करता है ये जो भ्रम है लोगों पे जबरस्ती एहसान कर रहे हैं हम हमारे लिए करते हैं हमारा मान है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है तो आज उसको ये आइसक्रीम खिलानी है आपका है आपका मान आप है कि उसको टोपी बनानी है वो रबड़ वाली कोन कोन को पहनने का अच्छा है उसको वो सारे बच्चे निकाल निकल के फेंकना चाहते हैं बर्थडे के दिन हटाइए सब कचरा पट्टी है न ऐसा लगता है कि ज़्यादा जागृति उसमें है और आप बोले बिना अपेक्षा के बिना अपेक्षा के आदमी इधर गर्दन भी नहीं करता अगर इधर इधर गर्दन कर रहे हैं तो उसका कारण है कि कुछ देखना चाहते हैं बिना अपेक्षा का होता है अपेक्षा विहीन कोई मानव होता ही नहीं कल भी बताया था भैया निर्मल, है है निर्मल क्या मतलब होता है निश्चल का बिना किसी कपट के कपट का क्या मतलब होता है धोखा धोखा का क्या मतलब होता है विश्वास है नहीं तो धोखा होगा की नहीं होगा हाँ। कितने बोलो के निश्चल है यदि विश्वास पूर्वक जीते ही नहीं है तो कहां से निश्चल हो जाएगा ये सब बातें हैं ये सब बोल बोल के तो अपने धोखे दिए लोगों को आ, आ? किसी के विचार का सम्मान करना सम्मान तो बताए मूल्य चरित्र नीति के साथ जीना है आपके विचार का सम्मान करना इसने है है गलत सलत विचार उसका भी सम्मान करें अच्छा ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई ये बोल रहे हैं कि किसी के विचारों का सम्मान करोगे तो स्नेह होगा चाहे गलत हो चाहे सही ऐसे तो नहीं आप लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो कुछ न्यायपूर्ण व्यवहार क्या मतलब उसका तो इसने है क्या है इसने का भाव क्या होता है ये समझ लीजिए जैसे अभी कैसा होता है आपको कोई एक सुख लगता है जैसे किसी एक आदमी को लगता है कि सुबह उठ के घूमना मॉर्निंग वॉक पे जाना ये एक बहुत बड़ा सुख है वो उठ के घूमने गया भाई दौड़ने गया घूम फिर के आया घूम फिर के आके देखा तो घर में लोग घोड़े बेच के सो रहे अभी तक तो उसका रिएक्शन कैसा होता है कैसा रिएक्शन होता है हाँ जी है ना चाय बना के पिलाता है क्या बोलता हैं क्या सोते रहते है? उठो यार पढ़ो उठो चलो क्या हो रहा है इतनी तो देर हो गई उठो उठो चलो भाई है ना क्या लोग सोते रहते हैं इतनी देर तक ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा ये स्नेह का भाव है कि द्वेष का भाव है द्वेष का भाव क्या हो गया द्वेष क्यों हो गया ये जल्दी समझ में आएगा स्नेह तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि जो हम करते हैं वो तो हमको जल्दी पकड़ में आता है फटाफट द्वेश है तो द्वेष में क्या होता है द्वेश में एग्जेक्टली होता क्या है आपको डाउट हो जाता है कि जिसको आप सुख मान रहे हो और दूसरा आदमी को देखते हो उसका सुख और आपका सुख में कुछ आपको भिन्नता दिखती है आपको अपने सुख में डाउट हो जाता है कि सुबह उठ के घूमने में सुख है या इतना बढ़िया सो रहा है इसमें सुख है आपको क्या डाउट हो गया आप कन्फ्यूजन में आ गए कि एग्जैक्टली exactly सुख क्या है घूमने में सुख है या इतना बढ़िया सो रहा है है ना तो सोने में सुख है तो आपको अपने सुख पर डाउट हो गया उसका नाम है द्वेष हो गया नेगेटिव चीज समझ में आपको सुख में डाउट है जब तक तब तक आपके अंदर द्वेष की भावना है एक आदमी बड़ी गाड़ी में जा रहा है और आप साइकिल में जा रहे हैं अब आपको डाउट हो गया यार साइकिल में सुख है कि ये निकल गया सुई इसमें सुख है तो आपको द्वेष हो गया अभी कार वाले से आपका कोई लड़ाई नहीं बुझारा है ना बढ़िया दूर से निकाली है ना और आपने पीछे से चार उसको चेप दी क्या समझता है भाई अब बड़ी गाड़ी में निकलते तो आपका बहुत सम्मान करते हैं लोग बड़ी गाड़ी में बैठ कर निकलते सम्मान होता है पीछे से गालियाँ पड़ती हैं क्या पड़ती है गालियां पड़ती है ना पीछे से आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा था नहीं लोगों को डाउट हो रहा है कि सुख कायम है तो स्नेह का मतलब क्या हुआ जब तक आपको सुख ही समझ में नहीं आएगा तब तक स्नेह का भाव होता ही नहीं है सुख सबके लिए सुन रहे भाई जब तक सुख और सबके लिए है ये पहचान नहीं हो जाती ये एक ही सुख सबके लिए जब तक नहीं है मतलब अपने में ही इन डेप्थ सुख के प्रति कोई डाउट नहीं होना ही स्नेह की बात है ये बात समझ में आई तो सुख वस्तु जो है वो सुख के प्रति निर्वरोध होना सुख के प्रति निर्वरोधता ही अपने में डाउटलेस हो जाना कि सुख क्या है इसी का नाम स्नेह है अभी ऐसा है कि हमारी हालत हमको तो हर एक आदमी अच्छा करता दिखाई दे रहा है कोई गिटार बजा रहा है ऐसा लग रहा है इसी में सुख है कोई झाड़ के नीचे सो रहा है लगता, ये ये है।, लगता रहा है ये घाड़ों में बज के यही सुख है कोई लगता है कार में दौड़ रहा है यही सुख है कोई एरोप्लेन निकल गया बोले शायद इसमें सुख है तो जब तक हमको सुख समझ में ही नहीं आया तब तक हम क्या करें जगह जगह सुखों को देख रहे हैं है ना तो हम जो भी सुख मान रहे हैं वो जिसको भी मान के चलते हो दूसरे आदमी को देख आपको तुरंत ही अपने में डाउट खड़ा हो जाता है कि सुखी है भी कि नहीं है माता पिता की सेवा करना चाहिए ये सुख आपने सुन लिया आप करते हो पता लगा दूसरे किसी देते हो वो तो बहुत मौज मस्ती चल रही है इधर तो यार सुख इधर है कि उधर क्योंकि इधर तो है नहीं तो पक्का हो गया इधर तो नहीं है तो पक्का हो रहा है उसमें क्या मजा रहा है है ना तो उधर होगा शायद तो जो आप कर रहे होते हैं उसमें आपको डाउट हो गया ये बात समझ में आई तो सुख कब तक नहीं स्नेह कब तक नहीं हो पा रहा है स्नेह के भाव का मतलब ये आप जो भी कुछ कर रहे हो आपको कोई डाउट नहीं है उसमें डाउटलेस क्या क्या कर रहे हो आपको ये पता है कि सुख इतना ही है सबके लिए है ना सबके लिए इतना ही ना कम ना ज़्यादा इससे कम में काम नहीं चलता और जिससे अधिक कुछ होता नहीं बेटा हो तो नीचे भाई साहब चलिए चलिए चलिए वो जनाब अली चलिए चलिए नीचे चलिए नीचे नीचे जाओ नीचे चलो नीचे जाओ सब लोग आपका देखते उनका ध्यान भंग चलो बैठो मम्मी पास हाँ तो क्या समझ में आया क्या समझ में आया तो पूरी शिक्षा के बाद माना को अभी सुख समझ में आया है क्या हाँ या ना ना तो समाधान ही सुख है यदि ये समझ में आ गया कोई भी आदमी हो अमीर हो चाहे गरीब गरीब भी यदि सुखी होगा तो समाधान पूर्वक होगा और अमीर भी सुखी होगा तो केवल और केवल समाधानपूर्वक होगा ये बात समझ में आ जाए ये कमिटेड हो जाए तो क्लोज होगी कहानी है ना तो तब जाकर आप इसने के बाद अब दूसरे आदमी के साथ कैसे जियोगे अपने आप या, या तो आपको सम, समाधान पता है तो हम वैसे जिएंगे और आपको नहीं भी पता है हमको पता है कि आपका सुख तो हमारी जेब में रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है मतलब आपका सुख हमारे पास है आपको आज नहीं पता है आज नहीं पता तो कल पता चलेगा लेकिन सुख है तो इतना ही कुल है इतना ही अगर ये अपने में कमिटमेंट हो गया स्पष्ट होने से कमिटमेंट है जिद करने से नहीं है तो अगर स्पष्ट हो गया कि सुख इतना ही है तो आज आप सुन पाते हो तो ठीक नहीं सुन पाते हो तो ठीक हमको तो हमेशा ही पता है कि मानव का कुल सुख इतना ही होता है इस विधि से अपने में एक भाव आया अभाव की जगह क्या आ गया अब भाव आ गया क्या भाव आ गया कि मानव का सुख इतना सबके लिए समान किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं इसको कहा स्नेह सुख के प्रति वो जो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Uh, doubtless. Doubtless. है ना कोई डाउट ही नहीं दूर कोने तक भी fractions में भी friction, fractions में भी में में कोई doubt नहीं और, और ये जो है है वो हमारे में, हमारे में में हम सम्मान भी हमारे में सब हमारे में तो हम सम्मान पूर्वक जीते हैं जैसे पेन मेरे पास है तो पेन के साथ जीते हैं तो यदि मेरे पास नहीं है तो पेन मांगू आपसे इसी प्रकार से सम्मान मेरे पास नहीं है तो मैं सम्मान आपसे चाहूंगा अब हमारी है। है तो तो तो तो तो काम चलेगा तो बड़े होंगे जो जीना चाहते। मतलब जीते होंगे बच्चे वो जो सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो दोनों की दोस्ती होगी कि नहीं होगी दोनों की बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी एक जो चाहता है वो आपके पास है तो ये जो स्नेह का जो है थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो ये जो स्नेह है तो आपने जो एग्जांपल दिया था जब वॉक करके आया और देखा हाँ तो उसमें स्नेह का भाव स्नेह की अभिव्यक्ति कैसे होती हाँ हमें पता है कि सुख तो समाधान में ही अभी सो रहा है सोलन तो क्या दिक्कत क्या है अच्छा जब समझेगा तभी तो समझेगा जब समझेगा तो सुख समझेगा तो इतना ही आएगा ना हाँ। और अभी एक और बात है। ये सब जो सब जो जितनी भी तो उसकी अभिव्यक्ति पहले बता देता हूँ तो सुख के प्रति निर्भर होने पर ये इसको हम लोग बोलते हैं की ये स्थापित मूल्य है और अभिव्यक्ति आपने पूछा उसको शिष्ट मूल्य बोलते हैं यह फीलिंग है और वो एक्सप्रेशन है तो एक, ये फीलिंग में ये आता है तो एक्सप्रेशन में क्या आता है आई एम कमिटेड आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माय लक्ष्य लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट आता है लक्ष्य के प्रति है ना अपने में निष्ठा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो जो एक्सप्रेशन आएगा हमको पता है यही यही कुल मिलाकर समाधान और समृद्धि के लिए काम करना है शिक्षा के लिए काम करना ताकि इसको पता चले कि लक्ष्य मतलब तो जो सुख है वो समाधान ही है। अच्छा एक और चीज है तो ये जितने भी अपने मूल्य है स्नेह हुआ आत्मसम्मान हुआ सम्मान हुआ और विश्वास हुआ ये सब मेरे है हाँ, अभी मैं और मेरी पत्नी है तो हमारा प्रयोजन जो साथ में रहने का आज बेटे और बेटा बेटी है उसके साथ तो चलो उनको सिखाना है ये सब आ, ये सब ये वैल्यूज है, है। तो हमारे, हमारे तो भागीदारी का मतलब होना शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी ही पति पत्नी है ही नहीं ठीक फिर तो वो भोगने के लिए ही है कुल मिला के नहीं है उसमें में ही। तो अपन क्या करें दो लोगों के बीच मूल्य की बात करें जबकि मूल्य का स्रोत क्या है दो लोगों के बीच में है या हर लोगों में तो मानव में उन मूल्यों की बात है ना कि दो मानव के बीच में दो मानव के बीच में तो उसका खाली एक्सप्रेशन है तो उसके मूल्य में जिसके पास जो होता है वो बटेगा यदि किसी के पास है ही नहीं तो बटेगा क्या ठीक तो रिलेशन कह के लिए अब संबंधी कह के लिए कि भैया हम भी समझदार हों आप भी समझदार हों हम मूल्य संपन्न हों आप भी मूल्य संपन्न हों ये बात समझ में आ गई तो ये तीन मूल्य जो हमने पढ़े ये बेसिक मूल्य हैं, इसके बिना आदमी को जीने की योग्यता नहीं आती क्या क्या तीन बेसिक मूल्य है सम्मान विश्वास और स्नेह ये स्वयं में होने वाली बात हुई अभी बाकी के मूल्य अब और तेज गति में जाएंगे आगे हम समझ लेते हैं उनको दूसरा मूल्य है तीन के बाद अभी कौन कौन से मूल्य हो गए सम्मान विश्वास और स्नेह ये तीन एक बेसिक मूल्य हैं इन मूल्यों के साथ अब संबंध में डीलिंग की बात आती है किसमें बात आने वाली है संबंध में कैसे जिएंगे एक मूल्य है ममता क्या मूल्य है ममता ममता में क्या हुआ माँ अपने बच्चे के साथ पिता अपने बच्चे के साथ बच्चा भी माँ के साथ पति अपने पत्नी के साथ पति पत्नी पति के साथ ये सबके साथ ममता मूल्य का निर्वाह हो है ये नहीं है कि ये रिजर्व राइट है खाली महिलाओं का ऐसा कुछ नहीं है इसमें यदि ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब वो सोसाइटी अभी अमानवीय है ये क्या चीज़ है माँ होने का मतलब क्या पिता होने का मतलब क्या बेसिक बेसिक तो ये समझ में आना चाहिए कि हर आदमी पहले स्वयं में सम्मान विश्वास स्नेहपूर्वक जीने की तैयारी है उसके आगे की ये बातें हो रही यदि ये नहीं है तो फिर ममता के नाम पे कुछ और हो रहा है ममता के नाम पे कुछ और हो रहा है तो ममता के नाम पर अभी क्या हो रहा है खा ले बेटा पढ़ ले बेटा ये क्या हो रहा है शरीर को तैयार किया जा रहा है ममता गाय के लिए है अभी शरीर को तैयार करने के लिए होगी जबकि वो सारे मूल्य तो जीवन में जीवन से के लिए है है ना तो अभी भ्रमित ममता में तो कितना अच्छा खिला पिला के हमने अपने बच्चों को तैयार किया कुल मिला के उसी का नाम ममता है ये समझ में आया इतना समझ में आया कि नहीं? भैया हाँ जी ममता और स्नेह में थोड़ा सा फर्क समझ में नहीं आ रहा है ममता तो मैंने बताया ही नहीं अभी क्या फर्क समझ में आएगा आपको तो बता दीजिए कहा बताया बताओ नहीं तो बता दीजिए मुझे हाँ जी तो ममता क्या है सुन रखा है हमने अभी भ्रमित कैसा है भ्रमित ममता को देखेंगे तो क्या है दूसरे के शरीर को अपना मानते हुए शरीर की पुष्टि करने का दायित्व स्वीकारना ये क्या हो गया ये भ्रमित ममता है और पुष्टि काय के लिए करनी है ताकि बड़ा होकर ये भी क्या कर सके ये भोग कर सके और मौका आने पे लड़ाई कर सके तो दूसरे के शरीर को अपना मानते हुए उसकी शरीर की पुष्टि के करने के लिए अपने में दायित्व को स्वीकारना उसका नाम है यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं कि पुष्टि का ही के लिए हो नहीं पुष्टि यहाँ पर स्पष्ट है काय की भोग और लड़ाई के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सके उसका ब्रेन तेज चलना चाहिए बहुत अच्छी पढ़ाई क्यों कर ले भाई क्योंकि अच्छे से नंबर आ जाए डिग्री हो जाए तो क्या करेगा नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा अच्छे से रहेगा सुखपूर्वक है ना तो और मौका आने पर कहीं डिपेंड भी लेगा तो जैसे कल मजाक मजाक में कहा कई लोगों को बड़ा ख़राब लगता है कि क्या ममता को इतना आप बोल देते हो कि खिला पिला के हम सण तैयार कर रहे हैं उसका कुल मतलब इतना सा है ध्यान देने की बात है कि अगर हमको ये समझ में नहीं आया कि शरीर एक साधन है और ये साधन किसी जागृति को पाने के लिए है और जागृति को पाने के लिए उसने एक शरीर लिया हुआ है तो सारी तैयारी उसको जागृति को पाने के लिए कराएँ है ना तो वो जागृति हमारे ध्यान में रहे तो उस एंगल से यदि करते हैं तो ममता की बात आती है तो ममता क्या है मेरे संबंधी जो हैं दूसरा भी अपने है ना तो जो अपने संबंधी हैं संबंधी जागृति के अर्थ में जागृति के लिए है ना शरीर संबंधी का संबंधी जागृति के अर्थ में शरीर लिए है यह पहले समझ में आए ठीक दूसरा वह अपने वह अपने शरीर का पोषण संरक्षण करना चाहता है या नहीं करना चाहता है तो वह अपने शरीर का पोषण संरक्षण करना चाहता है ठीक है वह भी नहीं कर पा रहा है वह निम्न कारणों से अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्या निम्न कारण है क्या निम्न कारण हो सकते हैं पहला कारण बालक है छोटा है तो अपने शरीर का पोषण संरक्षण तो ये तीन बेसिक बातें होंगी वो संबंधी जो है मेरा जो भी संबंधी है वो जागृति के अर्थ में शरीर लिए हुए है और वो अपने शरीर का पोषण संरक्षण खुद करना चाहता है उसका शरीर मेरा शरीर नहीं है अभी तो उल्टा होता है माँ को भूख लगती है तो बेटे को थाली सज जाती है माँ को ठंड लगती है तो बेटे को स्वेडर बना दिया जाती है ऐसा होता है कि नहीं होता माँ को ठंड लगी तो स्वेडर किसी गलम चली गई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वह निम्न कारणों से नहीं कर पा रहा है करना तो चाहते ही है, है ना किस कारण से या तो वो बालक है रोगी है वृद्ध है और व्यस्त है ये भी हो कहीं व्यस्त हो गया ये बात ठीक समझ में आ रही है अभी कैसे होता है एक माँ रहती है उसको बचपन से एक ही संस्कार रहते हैं कि बच्चों के लिए जीना है काय के लिए जीना है अब बच्चों के जीने लिए जीने वाली एक माँ मिल गई उसका एक लड़का हो गया जी कितना लकी लड़का होगा जिसकी माँ बच्चे के लिए जी रही हो उसके पीछे पड़ी रहती कि नहीं पड़ी ऐसी एक बहुत ही माँ रहती है उसका एक बहुत ही खुशहाल बेटा रहता है है ना और माम बहुत मेहनत करती है मेहनत करने के बाद यह होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है नौकरी पर लग जाता है नौकरी लग जाने के बाद है ना सब सेट हो जाता है अब माँ को चिंता सताती है काय की काय की चिंता सताती है शादी करने की क्यों क्योंकि तो आजकल सुन रखा है कि संस्कारी लड़कियाँ मिलती नहीं हैं तो बेचारी माँ बड़ी चिंतित होती है संस्कार का मतलब क्या खिलाओ पिलाओ और खिलाओ पिलाओ और तैयार करो अगर उसमें भी देखो यदि फीमेल शरीर हो तो उतना तैयारी करते हैं क्या और अगर लड़का हो तो शान तो लड़का ही बनेगा लड़की थोड़ी बनेगी ठीक है ना ये डिवीजन तो करके रखा है कि नहीं कर लोग बोल कई दीदी नाराज होती हैं, इतना खराब मत बोला करो मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ आप करते वैसा तो मैं बता रहा हूँ खाली बताने सुनने में खराब लगता है अब वो आंटी जो है वो महिला जो खूब तैयार करती है बच्चा तैयार हो जाता है खा खा पी के तैयार हो जाता है खाई के लिए तैयार हो गया वो शादी के लिए लेकिन संस्कारी लड़की मिलती नहीं है जगह जगह ढूंढती है रिश्ता वह बताना कोई लड़की हो तो बहुत अच्छी लड़की चाहिए एक ही तो चाहिए अच्छी सी मिल जाए कहीं कहीं सब जगह भटकती रहती है ना शादियों में जाती है कई जगह तो लोग बुलाते हैं तो जाती है, कई जगह बिना बुलाई चली जाती है और जाके उसको बोलते होगे, बोलते आपने बुलाया तो था लेकिन कार्ड आया ही नहीं हमारे मगर फिर भी मैं आ गई वो क्या बोले बेचारा हाँ बुलाया तो था भाई आ जाओ ढूँढती रहती है और कभी कभी गलती से अच्छा भी हो जाता है और उसको भी एक लड़की मिल जाती है इतने संस्कारी एकदम संस्कारी मिल जाती है ऐसा थोड़ी देखा कभी कभी होता नहीं अच्छा हो जाता कभी कभी बढ़िया एकदम संस्कारी लड़की मिल गई बिल्कुल उसके घर में भी यही संस्कार है खिला पिलाओ और तैयार करो ताकि जाएगा कमा के लाएगा अपनी सेवा होगी तमाम तरह की बातें लेकिन ये तो संस्कार है भाई बढ़िया हो जाता है लड़के की शादी हो गई अब तो डबल हो गया उसके पास दो लोग हो गए है ना तो आपकी ज़िंदगी तो कितनी खुशहाल हो गई होगी हो गई होगी ना एक साल बाद उस लड़के से मुलाकात हुई हमारी मुलाकात हुई क्या हुआ भाई शाम के छः बज के सात घर ही नहीं जा रहा ऑफिस ऑफिस से घर जाना बोले भैया क्या करें घर जा क्या हो गया है तुम्हारी तो इतनी अच्छी माँ तुम्हारी सेवा करने वाली और सुनते तुम्हारी पत्नी भी अच्छी जो सेवा करती है बोला चलो भैया बता दे देखो क्या हाल है भैया डरते डरते लड़का आया है ना घर के सामने पहुंचा और घंटी दबाई और साइड में खड़ा हो गया दरवाजा खुला धड़ाम से दो कप चाय की पहली एक साथ बाहर आई एक ऐसे कर खड़ी और एक ऐसे कर खड़ी थाँ थाँ थाँ थाँ थाँ थाँ थाँ। और लड़का भाग गया दोनों बोले आज तय कर ले तू किसका है पता चलेगा जिसकी चाय पिएगा उसका अब मां भी क्या करे मां भी कोई मानव है इंसान है उसकी भी कोई अपनी है ना उसका भी कोई लक्ष्य होना चाहिए था कोई जिंदगी होना चाहिए कोई इसका समाधान कोई न्याय मूल्य कुछ नहीं पता एक ही काम खिलाओ पिलाओ और तैयार करो अब ये काम किसी और ने टेक ओवर कर लिया क्या कर लिया टेक ओवर हो गया टेक ओवर होने के बाद माँ क्या हो गई बेरोजगार माँ क्या हो गई बेरोजगार अब माँ बार बार सोचेगी मैं इतनी खराब तो नहीं थी अब मेरे अंदर इतने खराब खराब भाव क्यों आ रहे कारण ढूंढने से पता चलता है कि नहीं आते क्यों आ रहे है? पता लगता है बेरोजगार आदमी की पेट पर पे लात किसने मारी किसने मारी बहू ने लात मारी अब जो आदमी बेरोजगार हो गया उसका जानी दुश्मन कौन जानी दुश्मन कौन बहू अब करे तो करेगा कितनी भी अच्छी माँ हो अगर इसके अलावा यदि नहीं समझ में आई जिंदगी और जिंदगी का मतलब इतना ही है तो वो बेरोजगार हो नहीं है नहीं होगी बेरोजगार तो क्या करें जाके मंदिर में घंटी बजाए और क्या करें आप बताओ उसके अलावा ऑप्शन क्या है तो बेरोजगार को चाहिए रोजगार है ना हर वो बात के लिए जिसमें लड़का पहले आवाज़ लगाता था मम्मी चड्डी देना वो तो इतने सीखा था मम्मी टावेल देना मम्मी मेरा जूता का है अब वो आवाज़ ऐसी नहीं आती शीला टावल की है <laughs> है न तो माँ को लगता है मेरे तो कुछ काम ही नहीं बचे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं सब काम तो मेरा ले गई है क्योंकि मां ने भी इतना अच्छे से लाड प्यार करके उसको पाला उसको पता ही नहीं कि वो भी करना चाहता है तो हर घर में मैंने बताया लोग पल रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता कई सारे माएँ यहाँ बैठी रहती हैं जब ये बातें हम करते हैं तो उनको अपने वो लाल याद आते हैं जो अपने घर में घूम रहे होंगे यहाँ वहाँ और उनको पानी भी नहीं दिख रहा होगा पता है आपको क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो सीखना चाहते हम कभी सिखा ही नहीं पाए तो लाइबिलिटी बन गए सब क्या बन गए लाइबिलिटी बच्चे लाइबिलिटी और के घर में जो बच्चे थे, थे तैयार वो लाइब्रेलिटी हो गया पति के रूप में अपने द्वारा पैदा किए कि गए वो भी लाइब्रिलिटी सब ऐसे घूम रहे मम्मी पानी कहा है पानी यहाँ रहता देख नीचे देख कभी हम सिखा नहीं पाए क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला वो तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा था अभी उसकी तो उम्र ही क्या है अभी तो उसको हमको तो हम उसको समझ ही कहा पाए इस विधि से क्या हो गया हर माए या जो जो भी लोग काम करें कई जगह आजकल पुरुष भी कर रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं संख्या कम है धीरे धीरे बढ़ने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं <laughs> लेकिन यह समझ में आए कि उनके सारे प्रयास जो है वो असेट में कन्वर्ट हो रहे हैं लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं हम लाइबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं हर घर में दो दो चार चार पांच पांच लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और वो सब मिलकर एक समाज बना रहे हैं जहां पर पूरा लाइबिलिटी है इनका काम कौन करेगा कोई समझ में नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है एक आदमी पैदा नहीं हुआ प्रकृति ने चार आदमी उनके लिए नौकर पैदा किए एक के साथ चार एक आदमी को पालने के लिए चार नौकर है ना या तो या तो ऐसा माने तो ये दिखता है गलती क्या हो गई हमको ये समझ में नहीं आया कि वो भी एक मानव और जागृति के अर्थ में उसने शरीर स्वीकारा है रोटी खाने के लिए नहीं है और देखिये बचपन से हर बच्चा अपने सारे काम खुद करना चाहता है वो देखो वो बोटल पिला रही मम्मी वो चाहता है कि वो खुद पिए वो देखो पीना चाहता है हमारे को लगता है हमारे पास कोई काम ही नहीं है अगर ये काम उसको करना चाहिए हम क्या करेंगे वो देखो आपके सामने वो खुद करना चाहता है सारे बच्चे अपने काम खुद करना चाहते हैं जिस उम्र में उनको काम सीखना चाहिए उस समय हम उनको करने नहीं दे देते हैं क्योंकि बेटा खा ले और खा ले और पढ़ ले है ना माँ और बीच माँ और बच्चे के बीच में संबंध होता है या नहीं होता है? बहुत अच्छा संबंध होता है अभी भ्रमित संबंध आगे आगे बच्चा पीछे पीछे माँ बीच में दूध का गिलास होता है कि नहीं होता है संबंध अभी है जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे के हाथ में फिजिक्स की किताब तो माँ बहुत खुश है ना और बच्चे को खुश सुखी कुछ और चीज मिल रही है इस प्रकार से चीजें चल रही हैं जब जब बच्चा है तो बच्चे को माँ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए क्या आपको पता है बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे को माँ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन जब माँ जब माँ माँ बनी तो उसको बच्चे के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहीं से हमारे बीच में जो अपेक्षाएं हैं वो ठीक से सेटल नहीं हो पा रही बच्चे को सिर्फ माँ चाहिए और माँ के साथ वो देखो अपनी योग्यता को पाना चाहता है वो देखो बॉटो लेके बैठे अपने हाथ से ठीक हमारा काम बढ़ जाएगा पानी गिरा देगा नुकसान हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा चक्कर में हम उसको कर नहीं देते तो बच्चा को जब माँ चाहिए तो माँ को कुछ और चाहिए ऐसे होता कि नहीं होता तो बच्चे ने देखा कि मम्मी चाहिए तो थोड़ा धीरे से रोया मम्मी आ गई काम पूरा हो गया फिर रोया मम्मी नहीं आई तो थोड़ा जोर से रोया तो मम्मी दौड़ के आ गई मम्मी ट्रेनिंग दे रही है उसको कब आऊँगी मैं क्योंकि तो मम्मी को जिस समय बच्चे को मम्मी चाहिए उस मम्मी को टी चाहिए पति चाहिए है ना ज्वेलरी चाहिए और नौकरी चाहिए और पैसा चाहिए पता नहीं क्या क्या चाहिए इसीलिए मैंने कहा कि ये काम सामाजिक है बच्चे पैदा करना एक सामाजिक कार्यक्रम है जब तक समाज में व्यवस्था नहीं है हम ठीक से बच्चों का लालन पालन कर ही नहीं सकते हैं है ना अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घूम रहे हो सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है यार ये मम्मी को क्या हो गया पहले से सब अकल होनी चाहिए थी अब अब अब आके बैठी यहाँ पे है ना? तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो बच्चे को ऐसा चाहिए अब माँ को तो कुछ और चाहिए तो माँ ने क्या किया पहले तो ट्रेनिंग कराई और जोर से चिल्लाएगा तो फिर अगली बार आएगी अगली बार उससे ज़्यादा जोर से चल तो चीखना चिल्लाना उसको मनमानी कराना हमने सिखाया सिखाने के बाद भी कितना चीखे के चल रहा है मां नहीं मिल सकती क्योंकि मां पूरे समय के लिए है ही नहीं तो मां ने क्या कर दिया एक लाके झुंझुना पकड़ा क्या पकड़ाया झुंझुना जानते हैं जब भी मां चाहिए तो मां के झुंझुना पकड़ा दी बेटा ये पकड़ मां की उंगली नहीं मिलेगी क्या मिलेगी तेरे को झुंझुना वो पहले एक बार हिलाता है उसमें वो मां जैसी आवाज आती छोड़ देता है फिर पकड़ाओ कई बार के प्रयास के बाद है ना बच्चा एक दिन ये तय कर लेता है कि माँ तो मिलने की नहीं झुनझुने से ही काम चलाना पड़ेगा झुनझुने से काम चलाना पड़ेगा, जुन पड़ेगा। तय हो गया अब उसके बाद क्या हो गया जिंदगी भर झुनझुने बदलते रहते हैं उसी के बीच में कभी वो खिलौने आते हैं कभी वो वीडियो गेम्स आते हैं कभी मोबाइल आते हैं तो पूरी जिंदगी माँ मिली नहीं बाप मिला नहीं संबंधी मिले नहीं तो झुंझुने जुन बदलते रहते हैं और एक दिन उसी को हम क्या करते हैं खेलता कुत्ता हुआ एक चालू सा मतलब खेलता कुत्ता बोलता हुआ एक झुनझुना ला के दे देते हैं किस रूप में दे देते दे हैं दे दे? पति और पत्नी के रूप में ला देते दे हैं दे? एक झुनझुना है ना कहीं से दबाव कौन सी आवाज़ आती है देखो टी टाँ पों पाँ करता रहता है तो रिश्तों में आवाज़ आती रहती है काम चलता रहता है तो ये समझ में आ जाए कि ममता का निर्वाह भी हम ठीक से कर पा रहे हैं क्या हाँ या ना अगर आप ये यकीन मानिए यदि ममता का ठीक ठीक निर्वाह होगा ममता का ठीक ठीक निर्वाह होता है तो बच्चा योग्य तैयार होता है क्या योग्य होता है सबसे पहले अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो योग्य हो जाता है नहाना धोना पानी पीना कपड़े धोना खाना बनाना बर्तन माँजना बिस्तर खड़ी करना ये सब वो सीख सकता है कितने साल की उम्र तक में कितने साल की उम्र में बच्चा योग्य हो सकता है नहाने धोने खाना पीने कपड़े ये सब की उम्र में कितना हो सकता है है ना आप करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे है ना अगर ठीक से काम होगा तो पाँच साल सात साल आठ साल में बच्चा अपने सारे काम खुद करने लग जाते हैं तो हाँ हा, अब ये ये निरंतर थोड़ी है ये निरंतर ये है निरंतर तो ये तो ऐसो ऐसे एस अब आगे कोई व्यस्त हो गया हाँ रोगी हो गया थोड़ी बाद में करते रहेंगे वृद्ध हो गया तो करेंगे लेकिन वृद्ध भी रोगी हो गया तो करेंगे करेंगे व्यस्त हो गया जैसे अभी आप मैं यहाँ खड़ा हूँ व्यस्त हूँ तो ये अभी आ गया, आ गया पानी है ना आप यहाँ व्यस्त हो तो आपके लिए चाय बन जाती है तो व्यस्त होने पर ममता का निर्भर है ठीक तो आवश्यकता अनुसार ये सारा मूल्य अब आवश्यकता अनुसार है ये, ये इसकी निरंतरता है और ये आवश्यकता अनुसार निरंतरता है ये बात समझ में आ गई ये परम्परा में इसकी निरंतरता है ममता चाहिए कि नहीं चाहिए मानव परंपरा में ममता मल्लिक अनिवार्यता है या नहीं है क्या हम सोच सकते हैं कि मानव का कोई बच्चा बिना सेवा के बड़ा बड़ा हो जाएगा हो ही सकता गाय के बच्चे को कोई सेवा नहीं चाहिए गाय के बच्चे को गाय सेवा नहीं भी करेगी तो आधे घंटे एक घंटे के बाद वो दूध तक पहुंच जाता है दूध पीने लग है आधे हो सकता है मर जाए लेकिन फिर भी जिंदा रह जाता है लेकिन मानव के बच्चे को मानव के बच्चे को आप देखोगे तो बिना सेवा के काम होते ही नहीं तो मानव परम्परा में सेवा अनिवार्य है या नहीं हाँ या ना तो ममता वो मूल्य जिससे कि सेवा करने की प्रवृत्ति आती है ये बात समझ में आ गई तो अगर ये समझ में आ जाए अब ये इसमें जेंडर बेस नहीं है कि पुरुष ही करेंगे और महिलाएं करेंगे अभी तक क्या हो गया प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक विधि से माएँ महिलाएं जब माँ बनती हैं तो वो आंशिक रूप से ममता मूल्य का निर्वाह कर पाती हैं इसमें योग्यता उनकी नहीं है प्रकृति प्रदत्त है वो नेचुरल है वो प्रकृति प्रदत्त विधि से जैसे जीव कैसे करते हैं सारे जीव भी एक एक लिमिट तक ममता मूल्य का निर्वाह करते हैं है ना वो भी नेचुरल है अभी मानव भ्रमित है तो भी इस मूल्य का निर्वाह करता है नहीं तो बच्चे जिंदा ही नहीं रह सकते थे तो प्रकृति में डिजाइन है कि ये मिनिमम लेवल का जो ममता मूल्य का निर्वाह है यह प्राकृतिक विधि से हर मानव में यह आता ही है कोई रोगी को आप देखते हो आपके अंदर सेवा का भाव आता ही है कोई बीमार को देखकर आपके अंदर कुछ ममता का भाव आता ही है वो सब ममता मूल्य है वो हमको समझ में आना चाहिए जागृति विधि से देखेंगे तो समझदार होकर देखेंगे तो पोषण संरक्षण के अर्थ में ये सारी चीजें हैं ये समझ में आया ये समझ में आया हाँ जी केवल अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चे के प्रति तो हेडेक, है ना वही तो गड़बड़ हो गया वो तो जागृति पूर्वक ही हो पाएगा अपना प्राय के दीवाल जागृति से कम में तो, कटेगा नहीं यहाँ पर आप देखोगे कि जो रहते हैं कई सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि वो 10-15 दिन रहने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा जो है इसकी माँ कौन है इसका मतलब नहीं कि यहाँ उसकी माँ ही नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ उसकी बहुत सारी माएँ दिखती हैं है ना तो आपने बताया कि सीमा के साथ हम जब मां खड़े रहते जैसे वो भाई ने पूछा कि ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं है, क्या? तो जैसे अभी हमारे, हमारे साथ इतने सारे बच्चे रहते हैं कोई मेरे को पूछा कितने बच्चे, हैं, अभी किसी एक बच्चे से पूछ लिया कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं कोई विजिटर ने पूछ लिया उसने बताया कि साठ तो वो पूछने लगा कहा है तेरे माँ बाप <laughs> <laughs> तो दूसरा प्रश्न क्या पूछता है अरे सही के भाई बहन बता सही के कितने हैं तो छोटे बेटा ने बताया मेरे सभी सही के भाई बहन हैं साठ अब डिवीजन उसके मन में इसके मन में नहीं है सही के मां बाप क्या होते हैं हां सही के भाई बहन क्या होते हैं खूनी तो हम खून के आधार पर ही संबंध पहचानते दे तो खूनी संबंध खूनी परिवार खूनी जात खूनी समाज है ना और नहीं तो उसके विरोध में चले गए तो नाखूनी नॉन ना ब्लड रिलेशनशिप मतलब नाखूनी तो खून में खून के आंसू और नाखूनी में ये बात समझ में आया हमारे को समझ भी नहीं आता कि को कोई रिश्ता कोई मैं और मैं के बीच में है शरीर और शरीर के बीच में रिश्ता नहीं है कुल मिला कितना कहना चाहते हैं है ना लोग कई तरीके से पूछते नहीं नहीं जो, वो जो आपका बेटा है उसका क्या होगा फाइनली फाइनली उसके लिए कुछ अलग से कुछ है कि नहीं प्रोविजन है ना तो ऐसा नहीं है संबंध यदि समझ में आएगा तो सबके लिए एक जैसा समान अपना पराय से मुक्ति ही संबंध है लिखो अपना पराय से मुक्ति ही संबंध है तो बहुत सारी चीजें लिखी है अपने लक्ष्य के अर्थ में संबंध है व्यवस्था के अर्थ में संबंध है और उसमें अपना पराय से मुक्ति ही संबंध है ये समझ में आने की बात है अपना पराय से मुक्ति ही संबंध है आ, वो को की लेके हाँ तो अगर वो दोनों में है, को हाँ और दूसरे के बच्चे के लिए कर सकते हैं क्या एक बच्चे हाँ इनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे में समाधान हो समझदार हो समृद्धि हो है ना तो क्या एक माता पिता पर्याप्त होते हैं अपने बच्चों को समाधान और समृद्धि की शिक्षा देने के लिए हो गया कहानी ख़त्म तो जब तक सभी माता पिता योग्य नहीं होंगे बच्चा कहाँ से योग्य होगा है ना तो ये समझना पड़ेगा कि हर माता पिता ने समाधान समृद्धि की योग्यता आनी चाहिए हर बच्चे के प्रति नज़रिया वही होना चाहिए ठीक तो जब भी कोई विद्यालय होगा जब भी कोई विद्यालय होगा जहाँ पर जितने टीचर होंगे वो सभी माता पिता होंगे और उनमें वो बच्चों को लेकर अगर अपना अपराया होगा तो बच्चों में कभी कोई शिक्षा होने वाली है वो कोई शिक्षा होने वाली है है ना तो ये समझ में आ गया कि अभी भ्रमित स्थिति में शरीर मूलक विधि से जब सोचते हैं तो अपना पराया का झंझट खड़ा होता है जीवन मूलक विधि सोचते हैं तो अभी जितने बच्चे हमारे साथ रहते हैं उन सबके साथ हमारा वैसे ही संबंध है और उसमें कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए अलग और दूसरे के बच्चे के लिए अलग ठीक एक बच्चा अगर ये है अगर ये समझदार नहीं है तो ये ना करता है तो इसके लिए भी प्रावधान है ना कर कोई दिक्कत नहीं है समझदार होने का भी प्रावधान है एक बच्चा ये है ये भी आता है ये भी समझदारी के लिए काम करना चाहता है इसकी अपनी जो ना समझे हैं वो भी अथावत हैं और समझदारी के लिए भी काम करेंगे तो हो सकता है इसको एक तरीके से लिबर्टी इसको एक तरीके से लिबर्टी लेकिन लिबर्टी इस बात से के लिए नहीं है कि आप ऐसे ही बने रहो बल्कि इस बात को लेकर हो रही है जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह अपने में समाधान की जगह को देखने बात वहां की बात है वहाँ समानता की बात है ये बात समझ में आती है तो ममता होगी तो एक के साथ होगी या सबके साथ होगी और ये जेंडर बेस्ड नहीं है ये बिल्कुल भी जेंडर बेस्ड नहीं है है ना जैसे अभी आप लोगों की आप सब व्यस्त हो तो आपको भोजन भोजन बना खिला रहे हैं हमारे भाई मित्र लोग भी खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे है? ठीक है ना सीख रहे हैं वो जन्म के साथ बच्चे, बच्चे को माई चाहिए होती है बिल्कुल ठीक बात है और उसके थोड़े दिन बाद माँ अभी तो माई मिलती इसलिए माई चाहिए बोलते हैं है ना फिर वो आयु बढ़ने से वो उसमें जागृति नहीं है ना बच्चे में जागृत थोड़ी है जागृति तो माँ में है पिताजी में है तो आयु बढ़ने से पिताजी भी चाहिए रहते हैं उसको तो पिताजी मिल जाना चाहिए भाई चाहिए रहते हैं भाई मिल जाना चाहिए जैसे भाई मिलते हैं भाई के साथ लड़ाई आज इतने बड़े बच्चे जो जितने बड़े ये जा रहे हैं इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इनका दुख क्या है कभी पूछो आप तो ये बताएँगे कि भाई बहन से जो पटता नहीं लड़ाई होता ये सबसे बड़ा दुख है इनका और थोड़े बड़े बच्चे हो जाएँ उनसे फिर पूछो तुम्हारा जानी दुश्मन कौन मैं सब बच्चों से पूछा रहता हूँ इधर आऊँ तुम्हारा दुश्मन कौन तो पहले तो बताएंगे नहीं कुछ तो बोले तो बताए मम्मी उनके सुख का सबसे बड़ा दुश्मन कौन जिसमें उनको अच्छा लगता है उसमें मम्मी को अच्छा लगता ही नहीं उनको रेती में अच्छा लगता है अरे रेती मतलब रेती मत खेल, मट्टी में अच्छा मट्टी में हाथ में लगा पानी नहीं पानी नहीं कपड़ा नहीं ये नहीं वो नहीं ते नहीं पे कुछ नहीं तो क्या कर किताब लेके बैठ पड़ो चुपचाप और खा ले पीले। पीले बेटा पढ़ ले बेटा ठीक ये दिक्कत समझ में आ गया बहुत मीठी चलिए दूसरा दूसरा मूल्य है वात्सल्य अंग्रेजी में मत पूछना क्योंकि कचोरी का अंग्रेजी में कोई नाम नहीं होता है वात्सल्य क्या है संबंधी जागृति के अर्थ में शरीर लिए उसको जागृति चाहिए तो वह है ना अपनी समझ को पूरा करना चाहता है क्या करना चाहता है अपनी समझ को पूरा करना चाहता है ठीक है तो वो कैसे पूरा कर ले उसमें सहयोग करना दाना पानी लेके पीछे नहीं पड़ना अभी तो हम घोड़े पे सवारों के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अपनी समझ को पूरा करना चाहता है समझ को पूरा होने के लिए समझ को पूरा हो सके पूरा करने में आपको क्या करना है सहयोग करना है क्या करना है हर बालक अपनी समझ को पूरा करना चाहता है हाँ या ना वो पूछता ही है उसका प्रमाण क्या है वो पूछता रहता है ये क्या हो रहा है पापा वो क्या हो रहा है अगर यदि आपसे डरता नहीं तो पूछेगा आपने उसको ऐसा क्यों बोला और आपने पिछली बार तो ऐसा बोला था और अब बार आपने ऐसा बोला तो पिछली बार ऐसा क्यों बोला इस बार ऐसा क्यों बोला तो वो जानना चाहता है कि आखिर क्या है कुल मिला निर्णय कैसे होते हैं किस प्रकार से जिया जाता है किस प्रकार से चीजों को तय करते हैं कैसी परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेना होता है इसको वो जानना चाहता है इसका प्रमाण आपको मिलेगा ही आप ठीक ठीक देख ही पाओगे कि बच्चे ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं हाँ या ना, तो वो खुद पूरा करना चाहते हैं जब भी जैसा भी पूरा हो उसके लिए सहयोग करना क्या सहयोग होगा वात्सल्य में क्या करेंगे पहला सहयोग के लिए क्या करना पड़ेगा एक अच्छी व्यवस्था उनको चाहिए कि नहीं चाहिए तो व्यवस्था को बनाना चलाना यह सब जरूरी है ये वात्सल्य मूल्य का निर्वाह है यदि आप चाहते हो कि आपकी अगली पीढ़ी अपनी समझ को पूरा कर सके तो एक अच्छी व्यवस्था उनको उपलब्ध हो सके तो व्यवस्था को उपलब्ध कराना चलाना ये बनाना यह एक प्रकार का वात्सल्य का निर्वाह है उनको ठीक से समाधान समृद्धि दोनों के लिए कैसे समाधान होगा कैसे समृद्धि होगा उसका व्यवस्था चाहिए बड़ों के किस बड़े होकर नौकर मालिक ना बने अमीर गरीबी ना बने ऐसी वो व्यवस्था चाहते हैं आपसे वो व्यवस्था को बनाना यह आपका वात्सल्य का निर्वाह है दूसरा ऐसी व्यवस्था में शिक्षा के लिए सहयोग करना यह शिक्षा को बनाकर रखना यह वात्सल्य का बात है हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी समाधान समृद्धि के साथ जिए सही कार्य कर सकें उनको समझ में आए ये भी हमारी जिम्मेदारी उसके लिए काम करना और यदि समझ में आ गया तो सही जीने का अवसर लगाना आज हमारे में से कई लोग हैं ये बहुत ठीक से समझ लीजिए ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो बैठे हैं एक आयु के साथ हैं तो एक निश्चित आयु के आगे के लोग आगे के लोग लिए के समाधान क्या है अपनी आगे की पीढ़ी के लिए किस प्रकार एक सुंदर अवसर हम बना के दें अपनी तो जैसे से कट जाएगी अपनी कटने में क्या दे रहे गुप्ता जी क्या दे रहे बताओ कट ही जाएगी अगर बात से लेके बात कर रहे हैं तो मतलब इतना ही कि अगली पीढ़ी को किस प्रकार से एक अवसर दिया जाए एक अवसर ऐसा बनाएं हम उसमें हमारे ताकत लगाने की ज़रूरत है आप बहुत योग्य आदमी हैं और तमाम लोग यहाँ पर योग्य हो सकते हैं अपने अपने फील्ड के ठीक हम अपना अपना कुछ कर रहे हैं तो वात्सल्य का निर्माण थोड़ी हो रहा है हम सब मिलकर कैसे एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा शिक्षा का वातावरण जैसे यहाँ पर कुछ काम करने का प्रयास हो रहा है कैसे हम उनको एक बढ़िया उत्पादन करने का विनिमय करने के एक छोटे छोटे ग्राउंड तैयार करके उनको हम देते चले जाएं ताकि वो उस पर काम करते हुए और उसको आगे बढ़ाते चले जाएं ये कुल माँ ये कुल बात है अपने लिए समाधान आपके लिए समाधान ये है आपके लिए समाधान अब ये नहीं है कि आप गिटार बजाना सीखो है ना गाय पालो खेती करो ये आपके लिए समाधान नहीं है फैक्ट्री चलाओ ये समाधान नहीं हो गया ये सब तो कर लेंगे अगली अगली पीढ़ी अब हमारे लिए समाधान का मुद्दा ये बना कि अगली पीढ़ी को कितना बेहतरीन अवसर हम उपलब्ध कराएं हमको जैसा मिला उससे और कई गुना अच्छा इसको समझना चाहिए ये हमारे लिए खुशहाली है ये जिंदगी का प्रयोजन बनता है ये बात समझ में आई उसको कह रहे हैं कि वात्सल्य के भाव से हम भरे हुए हैं मनी तो क्या निकलता है मतलब उसका हम्म भैया जी वाद से ले आसान शब्द क्या होगा क्या होगा भैया हाँ जी ये ये शरीर के के साथ का है या ये मन के साथ का है ये तो मन के साथ का कार्यक्रम है तो संबंधित जागृति के अर्थ में शरीर लिए ही हुआ क्या निकाय को निकाल ठीक है और वो अपनी समझ को पूरा करना चाहते हैं ठीक है चलिए अभी आपको शॉर्टकट में कुछ कुछ बता रहे हैं अध्ययन शिविर कर जब करने आओगे आप तो इसमें इसका पूरा विस्तार करेंगे कैसे वात्सल्य होता है और यह हो गया कितने मूल्य पांच आगे देखते हैं एक मूल्य है कृतज्ञता कृतज्ञता आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति कृतज्ञ रहें चाहते हो या नहीं चाहते हो चाहते हैं हम कृतज्ञ रहें कि रहें वो हमको पता नहीं लेकिन लोगों ने हमारे प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए कृतज्ञता कब होती है बच्चों को जैसा एक शिक्षा व्यवस्था मिलना चाहिए आपसे उनको क्या चाहिए न गिफ्ट चाहिए ना सामान चाहिए ना पैसा चाहिए कुल मिलाकर उनको चाहिए कि आप एक बढ़िया व्यवस्था एक बढ़िया अवसर उनके सामने क्रिएट करके जाओ यदि हम बढ़िया शिक्षा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं या बना के रखते हैं चलाते हैं है ना तो उनके अंदर नेचुरली आपके प्रति स्वीकृति होती है और आपसे जो कुछ भी मदद मिली उसके प्रति वो एक्सेप्टेंस बना रहता है उसका नाम है कृतज्ञता यदि हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो कृतज्ञता का मतलब क्या है प्राप्त सहायता की प्राप्त सहायता की प्राप्त सहायता की स्वीकृति ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं तो प्राप्त सहायता की स्वीकृति ही कृतज्ञता है यदि सहायता सु, सिर्फ सुविधा के अर्थ में हुई है तो कोई ग्रेटिट्यूड बनने वाला नहीं है आपने तमाम लोगों के प्रति तमाम लोगों ने आपके प्रति यदि सुविधा मूलक सहायता करी है उसकी ग्रेटिट्यूड याद करने से आता खाली क्या सहा ग्रेटिट्यूड याद करने से ग्रेटिट्यूड आता है है ना ये बात समझ में आई तो ग्रेटिट्यूड कब होने वाला सहायता के दो बिंदु हैं, एक सहायता का मुद्दा है सुख के लिए सहायता और एक सुविधा के लिए सहायता अब तक आपको सुविधा की सहायता मिली या सुख की सहायता मिली है आपको सुविधा की सहायता मिली है इसलिए आपके अंदर कृतज्ञता का भाव हे ही नहीं याद करने से कृतज्ञता आती है कैसे आती है थैंक्स टू माई पेरेंट्स माई टीचर्स याद करने से और आधा मिनट बाद भूल गए क्या टीचर कौन पेरेंट है ना तो कृतज्ञता का अभाव अब, हाँ। अब बड़े ध्यान से सुनिए कितने लोग गुस्सा हैं? कितने लोग गुस्सा आते हैं? सभी को आता है बहुत ही अच्छा सबको आता है तो कॉमन मान ले क्या मतलब इसको ठीक मान ले जैसे क्या होता है एक अगर एक एक गांव में एक ही कुआ हो पानी पीने का और उस कुएं में संयोग से मान लो भांग घुली हुई हो भांग घुली हुई हो सब लोग उसी का पानी पीते हो तो सामान्य चाल क्या होगी यही सामान्य चाल होगी ना इसको क्या बोलेंगे ये सामान्य चाल है और उसमें कोई एक आदमी सीधा से चले तो ये क्या हो गया असामान्य हो गया है ना तो अभी आपको बता रहे हैं कि क्रोध आपके लिए सामान्य चाल क्यों क्रोध क्यों आता है हा कृतज्ञता का अभाव ही आवेश है लिखो कृतज्ञता का अभाव ही आवेश है तीन चार लाइन लिखवा देता हूं उसके बाद बात करते हैं पहली लाइन कृतज्ञता का अभाव आवेश आवेश समझते है? ग्रेट एबसेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड में हमको आवेश का मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में एब्सेंस ऑफ ग्रेडिट्यू में आवेश को क्या बोलेंगे एग्रेशन है एक प्रकार का एग्रेशन है कृतज्ञता का अभाव आवेश ठीक आवेश हमारी अयोग्यता सेकंड लाइन आवेश हमारी अयोग्यता का प्रदर्शन आवेश हमारी योग्यता है अयोग्यता है ना ठीक है ये बात अयोग्यता से प्रभावित होना हमारी किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना हमारी अयोग्यता है तीन लाइन लिखिए अपने किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना हमारे में योग्यता है या अयोग्यता है किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना हमारे में योग्यता है कि अयोग्यता है जी भाई ऊपर किसी की अयोग्यता से प्रभावित होना हमारी योग्यता या अयोग्यता अयोग्यता तो आवेश हमारी अयोग्यता है उसका रूट कॉज क्या है हम कृतज्ञता पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं जो भी आदमी कृतज्ञ होकर जिएगा उसको आवेश आ ही नहीं सकता है। कभी आवेश आता ही नहीं उसको क्यों नहीं हो पा रहा ये भी समझ लीजिए आवेश कहाँ से आया ये दुनिया में जो कुछ भी लोगों ने हमारी मदद की है वो मदद हमारी मदद के दो डायमेंशन थे एक सुख के अर्थ में मदद और एक सुविधा के अर्थ में मदद सुविधा के अर्थ में मदद जितनी भी मिली और जितने भी हम सुविधा संपन्न हो पाए उससे हमारा सुखी होना निश्चित नहीं हुआ तो जीवन में आवेश घटित हो गया तो मानव होकर मानव के प्रति हमारे अंदर धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हो गया आवेश डिपॉजिट हो गया जैसे चौराहे पे यदि कोई एक आदमी ने किसी एक आदमी की लड़ाई हो गई तो वो पकड़ के मारने लगा तो हर एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके दो हाथ मार के फुजाता है क्या दिक्कत हो गया उसको उसको क्या दिक्कत हो गया इतना आवेश भरा हुआ है आदमी जात के प्रति कि यार कोई किसी का नहीं कुछ काम ही नहीं आ रहे लोग क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं और कोई दूसरा हमारा सुखी होने के अर्थ में मदद ही नहीं कर पा रहे हैं हम सुखी होना चाहते हैं और दूसरा कोई हमारे सुखी होने के अर्थ में मदद ही नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए तमाम तरह का आवेश हमारे अंदर डिपॉजिट होता है बच्चे में आवेश नहीं है यदि चौराहे पे किसी की लड़ाई हो जाए तो बच्चे को वो स्वीकार नहीं और रोएगा गाएगा लड़ाई कर हटावा ये कहेगा वही नहीं कहा मज़ा आ रहा है और दो लगा पीछे से उसको मज़ा नहीं आने वाला उसमें है ना बच्चे में आवेश नहीं है क्योंकि बच्चे में अभी क्या है बच्चे में अभी संभावना है कि बड़े लोग जो भी हैं वो कुछ बढ़िया करेंगे करते होंगे और मैं इनके साथ जीने के आधार पर सुखी हो जाऊँगा तो इस आशा से चलते हैं तो आवेश रहता है क्या एक समय बाद ये आशा निराशा में बदल गई तो जो कुछ भी मदद शिक्षा से मिली जो कुछ भी मदद संस्कार से मिली जो कुछ भी मदद संविधान से मिली परिवार से मिली समाज से मिली उन सब में क्या हुआ कुल मिला के、सुविधा, के सुविधा के अर्थ में मदद हुई सुविधा के अर्थ में मदद हुई तो सुविधा पा गया लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है मेरे लिए उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या फीलिंग आ रहा है या तुम कुछ करते ही नहीं मेरे लिए क्योंकि मेरी जरूरत है सुख और आप सुविधा पे काम कर रहे हो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो प्राप्त सहायता की वो स्वीकृति नहीं हो पाई क्योंकि स्वीकृति तब होती है जब दोनों पे काम होता है तो कृतज्ञता क्यों नहीं है टीचर के प्रति बच्चों में कृतज्ञता क्यों नहीं क्योंकि बच्चों को चाहिए था पूरा कंप्लीट उत्तर टीचर के पास था नहीं माता पिता के प्रति बच्चों में क्यों नहीं है क्योंकि माता पिता से उम्मीद थी पूरा उत्तर की वो नहीं है पति के साथ पत्नी की क्यों नहीं है पत्नी के साथ पति की क्यों नहीं है क्योंकि पूरे की उम्मीद थी अधूरे की उम्मीद नहीं थी बॉस को नौकर के साथ मालिक को नौकर के साथ राजा को प्रजा के साथ कृतज्ञता क्यों नहीं बन पा रही क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए चुनाव वापस आ गए अच्छे दिन कहाँ है तो अच्छे दिनों के इंतज़ार में हम बैठे हैं और वो जब नहीं मिलता है तो कृतज्ञता नहीं बन सकती ये झूठी कृतज्ञताओं से कुछ होने वाला नहीं है ये तो एक बात हो गई और दूसरी बात दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए यदि जब तक जब तक मानव परंपरा में सुख का स्पष्ट प्रपोजल नहीं आता तब तक कृतज्ञता हो ही नहीं सकती है जब तक हर आदमी के लिए सुखी होने का कोई प्रावधान नहीं आएगा आदमी में आवेश जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेगा या घटेगा आज से 50 साल के बच्चे भैया 50 साल पहले 10-15 साल के लोगों में जितना आवेश था बीस साल के बच्चों में जितना आवेश था आज उसमें आज आज उसी उम्र के बच्चों में ज़्यादा हुआ या कम हुआ है? पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संभावनाएं थी आशाएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं तो आवेश बढ़ते जा रहे हैं तो ये समझ में आ जाए और पीछे चले जाओ तो हमारे तो सारे देवता ही एकदम नाक पे गुस्सा रखते जिन देवताओं के सारे हम सुखी होना चाहते थे उनको भी आप समझ पाओगे वो तो सारे देवता एकदम भयानक घुसेल सारे ऋषि मुनि त्यागी सब भयानक घुसेल जरा सा गड़बड़ हुआ नहीं कि आपको उन्होंने टांगा नहीं पत्थर बनाया किसी को झाड़ बना दिया किसी को कहाँ टांग दिया किसी को कहाँ टांग दिया तो ये समझ में आ जाए कि परंपरा में अभी तक कृतज्ञता का मामला ठीक से सेटल हुआ ही नहीं है है ना अपेक्षा ज़रूर है कि कृतज्ञता होना चाहिए माता पिता के प्रति बच्चों में कृतज्ञता होना चाहिए यह अपेक्षा है तो मैंने तो पहले ही कहा कि ये अभाव है सारे भाव है ना अभी है नहीं तो उसका अभाव है हमको तो हम रो रहे गा रहे बच्चों के साथ कि तुम हमारे प्रति कृतज्ञता रखो अगर कुछ ठीक से जीओगे तो कृतज्ञता अपने आप रहने वाली है और यदि ठीक थी से नहीं जीओगे तो कृतज्ञता नहीं बन सकती एक बार फिर से समझेंगे आवेश क्यों आता है मानव से उम्मीद है एक बालक को कि मैं इस मानवीय परंपरा में ठीक ठीक चीजों को समझ जाऊंगा ऐसी उम्मीद लेके बच्चा माँ के साथ पिताजी के साथ व्यवहार करता है या नहीं करता है मैं समझदार हो जाऊंगा सुख से जी पाऊंगा इसी आशय में आप स्कूल गए थे इसी आशय में आप कॉलेज पहुँचे और स्कूल से बेरंग लौटे डिग्री लेके कॉलेज से आप बिल्कुल बेरंग लौटाए डिग्री लेके चार्ट और गलत चीज़ें सीख के आए और उससे ये समझ में आया एक समय ये निष्कर्ष हो गया कि कोई किसी का है नहीं यहाँ पर कोई किसी की मदद ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरे को चाहिए सुख और उसमें कोई कॉम्पिडेंसी लोगों में नहीं है तो कृतज्ञता नहीं हुई मानव होकर मानव के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाए तो आवेश ही आएगा और क्या आएगा तो हम मानव होकर मानव के प्रति बहुत आवेश ही थे मानव ने ये बर्बाद कर दिया वो बर्बाद कर दिया जनता ने ये कर दिया सरकार ने ये कर दिया गाय मार डाली पेड़ मर गए ये हो गया वो हो गया इतना आवेश हमारा भर गया अंदर में क्या वो जगह जगह फूटता है गुस्सा आता है बार बार आता है कि नहीं दीदी है न गुस्सा का कुल कारण यही है स्वयं की अयोग्यता अक्षमता का प्रदर्शन गुस्सा है बात समझ में आया ये बात समझ में आ गया हा जी भैया तो जंगल में कहा वैल्यूज कम हो गई बढ़ गई कुछ नहीं हुआ वैल्यूज अभी तक हम समझे ही नहीं है मैंने आज तक ये नहीं कहा कि वैल्यूज कम हो रही है तार्थ तार्थ तार्थ तार्थ तार्थ तार्थ तार्थ आवेश हाँ बच्चों में कहा बच्चों में आप देखोगे धीरे धीरे आवेश बढ़ रहा है ठीक है ना जंगल में तो आदमी आदमी को देख के सीधा मारने दौड़ता था कृतज्ञता था उसके प्रति सीधा मारने दौड़ता था है ना तो वो तो था ही लेकिन बच्चों में देखोगे तो बच्चों में पिछले के बच्चों से अभी आवेश नहीं तो नहीं नहीं कोई पीढ़ी वीढ़ी की बात नहीं है पीछे अपने जितना पीछे जाएंगे उतना गड़बड़ियाँ ज़्यादा है पीछे कुछ बहुत बेहतर है ऐसा नहीं है बीच में बेहतर होगा बाद में फिर गड़बड़ कर लेंगे अपन ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता एक बार अच्छी चीज पकड़ लोगे जो भी अच्छा होगा उसकी निरंतरता होगी क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता ये बात बहुत ठीक से बिठा लीजिए बीच में कोई अच्छा हो गया ऐसा नहीं इग्नोरेंस है ना उतना आवेश नहीं था लोगों में जितना कि बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मतलब बड़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बच्चों में बात कर रहे हैं आप बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो 10-20 सालों में आज जैसे कई सारे बच्चे अमेरिका में हिंदुस्तान में बंदूक लेके गए वहाँ हॉस्पिटल स्कूल चले गए और पूरे स्कूल के लोगों को मार डालते हैं कितना आवेश आ गया उनको उनका उनके जरा सी बात में इतना गुस्सा आ गया उनको कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है ये समझ में आया तो ये फेल्यूअर है हमारा गुस्सा कब आ रहा है हमारे को कब आ रहा गुस्सा जब हमको पता चला कि हम फेल हो गए हैं हम हम मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को तब जाके गुस्सा आ रहा है ठीक है ये बात हाँ जी थोड़ा फोकस अब होते ज़रा नींद से जागो महाराज हाँ जी बताएं क्या हुआ क्या हुआ बात पहुँची कि नहीं पहुँची चलिए ठीक है आप चाय पी के आइए तुरंत लौट के आइए इस पर और बात करते हैं नींद थोड़ी खोलिए